अथर्वध है उपनिषद इसमें हम लोग चतुर्थ अलात शांति प्रकरण का पच्चीसवा कार्य का देख रहे थे प्रज्ञाते है स निमित्व निमित निमित भूत दर्शन विज्ञानवादी तो कहता है बाह्यर्थवादी को आप जो कहते हैं प्रज्ञाप्ति अर्थात विज्ञान स अर्थात सविषयत्व ज्ञान का विषय है क्यों युक्ति दर्शनाथ और आप युक्ति देते हैं कि अगर बाहर में विषय नहीं होगा तो ज्ञान में वैचित्र्य नहीं आएगा नाना प्रकार के ज्ञान ये होता है ये नहीं होना चाहिए दूसरा बाहर में अगर पदार्थ नहीं होगा ये दाह स्फोट जल जाना तत्जन्य पीड़ा ये सब कैसे होता है ये तर्क दिखाते हो और उसे कहते हो कि बाहर में विषय है तो विज्ञानवादी कहते हैं वो बात ठीक नहीं है क्योंकि निमित्त अनियमित जिसको आप निमित्त तो कहते हैं बाहर में विषय है तो वो विषय वास्तविक नहीं है कब ऐसा पता चलता है कि तुम भूत दर्शनार्थ जब वास्तव तत्व का ज्ञान होता है कोई पदार्थ बाहर में नहीं है केवल ज्ञान मात्र अथवा तो अभूत दर्शनार्थ केवल भ्रांति से ही ऐसा कहता है वास्तव कुछ नहीं है तो टीका में हम लोग देख रहे थे दक्षिण पार्श्व में पंचम पंक्ति घटे दर्शितं न्यायं पटे भी दर्शयती घट में जो न्याय दिखाया था उसको पट में भी दिखाते हैं घट में क्या न्याय दिखाया था भाष्य में तृतीय पंक्ति में नी घटो यथाभूत मृद रूप दर्शने सति तद व्यतिरेकेण अस्ति नी घट यथाभूत मृद रूप दर्शने सती घट का जो वास्तव रूप है मृद मृद का दर्शन हो जाने से ये घट मृद से कुछ भिन्न पदार्थ है ऐसा वह नहीं है अर्थात तो वह घट केवल मिट्टी ही है तद व्यतिरेकण नहीं अस्थित यथाश जैसे अश्व से महिष भिन्न है ऐसे मिट्टी से घट भिन्न नहीं है तो ये जो घटो में दिखाया गया बात न्याय इसको पटो में भी दिखाते हैं। घटे दर्शित न्याय पटे दर्शयती ये दर्शयती के आगे एक लिख दीजिए और ऊपर में लिखना पड़ेगा यहाँ इतना पाठ छुट गया लंबा पंक्ति पूरा छुट गया घटे दर्शितम न्याय टिका में पंचम पंक्ति में घटे दर्शितम न्याय पटेअपी दर्शयती तो पटे पटेअ दर्शयति के आगे एक लिख सकते हैं अथवा कुछ चिन्ह दे सकते हैं और फिर रिष्ठा के ऊपर में वो चिन्ह दे करके वहां लिखिए पूरा लंबा पंक्ति है पूरा पंक्ति रहेगा घटे दर्शितम न्याय पटे दर्शयति और आगे फिर ऊपर में पहले हाईफेन करिए अर्था प्रतीक देर है पटोवेती लिखना पड़ेगा विराम वे। पटोबेती विराम पटो आगे तंतु शोपी तंतुषोपी तंतुषुअपी को नीचे हो गया तंतु शोपी न्याय न्यायसाम्यम म्य मुदा तंत नाम इति ग्राम फिर आगे परमार्थ दर्शन परमार्थ दर्शन वहां दर्शन के आगे सात लिखे अर्थात सात नंबर टिप्पणी यहाँ सात नंबर टिप्पणी भी है दर्शन एक ही पद चलता है पहले सात लिख करके आगे लिखेंगे फल मुपति मिति ये इतव मिति नीचे पाठ है तो खाली पता चल रहे हैं कि वो इत मिति तो इत मिति ऊपर में भी लिखना पड़ेगा नहीं तो वो पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ का इधर आ गया घटे दर्शितं न्यायं पटेपि दर्शयति घट में जो न्याय दिखाया था अर्थात मिट्टी से भिन्न घटो नहीं होता है ये न्याय को पटो में भी दिखाते हैं आगे जो ऊपर में है ना। वो कहा लिखना है घटे घटे पटेपि पटेपि दर्शयति दर्शयति। यति के आगे हुआ। दिखाते हैं फिर आगे ऊपर में प्रतिक्रिया पटो भाष्य में पटो व तंतु व्यतिकेण जैसे घटो मृद व्यतिरकेण ना नास्ति घटो मृद के भिन्न नहीं है इसी प्रकार की पट तंतु के बिना नहीं है तंतु अर्थात ये जो सब उसका धागा होते हैं तो ये जो पट पट अर्थात वस्त्र वस्त्र धागा से कुछ अलग नहीं है पटो व तंतु व्यतिर किण तो नहीं अस्ति ये अध्ययार हो जाएगा जैसे घटो मृत व्यतिरकिण नहीं अस्ति इसी प्रकार की पटो व तंतु व्यतिरय नहीं अस्थि आगे फिर टीका में अर्थात जो ऊपर में लिखे है तंतुस्वी न्याय साम्यम उदाहरती घट में जो चीज दिखाया उसको पट में दिखाया अभी पट में जो चीज दिखाया उसको तंतु में दिखाता है अर्थात तंतु ये भी कहेंगे ये भी अंशु से भिन्न नहीं होगा तंतु अंशु अंशु अर्थात रुई तो धागा होता है वो धागा रुई से भिन्न नहीं है वो तो रुई है तंतुस्वी न्याय साम्यम उदाहरति तंतवि भाषा में आगे तंतव्यतिकेण तंतु अंशु अर्थात अर्थात आगा अंशुर्थ से भिन्न नहीं है इति इति आगे तंतव आगे भाष्य में टीका में जो ऊपर लिखे हैं परमार्थ दर्शन पर उपसंगरति परमार्थ दर्शन फलम इसका उपसंगार करते हैं परमार्थ दर्शन होने से क्या फल होगा कहेंगे जो कार्य है वो कारण से कुछ भिन्न नहीं होता है जो घट है मिट्टी से भिन्न नहीं है जो पट है तंतु से भिन्न नहीं है जो तंतु है अंशु से भिन्न नहीं है इसी प्रकार की उप उपसंगति इत्य एवं इति ये टीका में पाठ है इित्ती एवं मिति दिया टीका में तो यहाँ से टीका आ गया टिप्पणी टिप्पणी दिया था ना परमार्थ दर्शनम प्रपंच परमार्थ दर्शनम प्रपंच वहाँ छह नम्बर टिप्पणी दर्शन के ऊपर छ नम्बर टिप्पणी आगे भाष्य में इति तंत्र अंशुव्यतिरकेण उत्तरो आ शब्द प्रत्ययन ना निमित्त उपलब्धमहे इस प्रकार सप्तमी है।, है आगे आगे जब भूत का दर्शन करेंगे भूत का अर्थ अर्थात तो उसका वास्तवतत्व तो, घट का वास्तवतत्व तो मृद मृद का वास्तव तो हो जाएगा कहीं जल इस प्रकार के जल का तेज इस प्रकार की, ते, की। उत्तरोत्तर भूत दर्शन भूत दर्शन आ शब्द प्रत्यय निरोधात जब तक शब्द प्रत्यय ये सब निरोध हो जाएंगे केवल ज्ञान होता है ना और कुछ घट और ना कुछ घट का शब्द ये सब कुछ नहीं है शब्द प्रत्यय निरोधात नियमितम ऊपर अभाव है इस कोई भी कुछ निमित्त नहीं है अर्थात बाहर में विषय है वो निमित्त बनता है हमको ज्ञान होने के लिए कहते हैं इस प्रकार की नहीं है टिका में घटादीनाम घटादीना कारण व्यतिरेकेण असता न, न प्रत्यय वैचित्य हेतु अतः घटादिप्रत्यवत्त प्रत्यंतराण्यप प्रत्ययेषा वास्तवन वर्जिता मंत्या घटादी नाम घट इत्यादि घट पट जितना कहा स्व कारण व्यतिरकर्ण असताम अपना कारण को छोड़ करके उनका कोई स्थिति नहीं है मिट्टी नहीं रहेगा तो घट कहाँ है स्व कारण व्यतिर किण असताम असताम अर्थात तो उनका विद्यमानता नहीं है इसलिए न प्रत्यय वैचित्र हेतुतम उनमें प्रत्यय वैचित्र का हेतुत्व नहीं है अर्थात वो ज्ञान में नाना तो नहीं करा पाएंगे क्योंकि वो स्वयं पदार्थ का ही कोई स्थिति नहीं है वो तो कारण ही घट क्या है कहते मिट्टी है तो अगर मिट्टी है तो ये घट कैसे वैचित्र्य कराएगा अर्थात कहते हैं कि ये घट ज्ञान हुआ ये पट हुआ। ज्ञान हुआ क्यों कहते हैं यहाँ विषय घट है यहाँ विषय पट है अभी विज्ञानवादी कहते हैं वहाँ घट कहाँ है वहाँ तो मिट्टी है यहाँ पट कहा है यहाँ तो तंतु है तो घटो पट पदार्थ ही नहीं है वहाँ मिट्टी और तंतु है आपको कैसे कहते हैं घटो पट के चलते हमको घट ज्ञान पट ज्ञान अलग अलग हुआ ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वहाँ घटो पट है ही नहीं ये तो मिट्टी और तंतु है तो ये प्रत्येक वैचित्रेतु तो नहीं होगा अविद्या हो समान है वेदांत खाली उतना ही अंतर है की वो लोग क्षणिका कहते हैं ज्ञान को इतना ही अंतर हो जाता नहीं तो विज्ञानवादी और वेदांत समान आ जाएगा कैसे कल्पिता कैसे अभी वृदार में वो भी, भी चार चल रहा है खंडन हो रहा है इसका बौद्धों का तो घटा दे इसलिए प्रत्यय वैचित्र नहीं होगा इनका अतः अतो घटादि प्रत्यय प्रत्यंतरा घटाधि प्रत्ययवत प्रत्यंतराणी अभी प्रत्ययत्शेषाद वास्तव आलंबन वर्जिता मंत्या इसमें एक अनुमान दे दिया घटाधि प्रत्ययवत दृष्टांत हो गया प्रत्यंतराणी विपक्ष हो गया और प्रत्ययत्विशेषात ये हेतु हो गया साध्य हो गया वास्तव वा आलम्बन वर्जितानी अर्थात <kūk> प्रत्ययतरा अन्य जो सब ज्ञान होते हैं वो भी वास्तव वा आलंबन वर्जितानी घट में तो दृष्टांत तो दे करके सिद्ध कर दिया आगे नदी पर्वत गो जो भी सब ज्ञान हो रहे हैं वो सब वास्तव वा आलंबन वर्जितानी क्यों हेतु दे दिया प्रत्येक विशेषा तो, तो वो भी सब ज्ञान है और दृष्टान्त तो दे दिया घट आदि प्रत्येक जैसे घट ज्ञान में आलम्बन घट नहीं है इसी प्रकार की कोई भी ज्ञान में आलम्बन नहीं है और भूत दर्शनम जो कहे कहते हैं भूत दर्शनम दर्शनमिकम तत्व युक्ति से तत्व दर्शन निश्चय करता है इस प्रकार की है कैसे भूत दर्शन से परमार्थ दर्शन अर्थात तो उनका मत में घट का भूत क्या है कहते मिट्टी वास्तव तो दर्शन वास्तव कहाँ तक तो जाएगा कह दिया कि शब्द प्रत्येक जहाँ निरोध हो जाएगा वही उनका चूड़ान्त तो वास्तव है अर्थात उनका विज्ञान वही अर्थात कुछ और बाकी पदार्थ ये शब्द है ये घट है वो सब सब निरोध हो गया कुछ नहीं है क्या है कहते ज्ञान अंतिम ही वही रहेगा तो कहते हैं अर्थात भूत दर्शन करते करते चलेंगे धीरे धीरे कहाँ पहुंचेंगे कहते ज्ञान में वही ज्ञान ही अंतिम है अर्थात तो ज्ञान को जान करके घट नहीं है ऐसा नहीं कहते हो मिट्टी को जान लेने से घट नहीं, तो नहीं, तो तो नहीं है तो इसी प्रकार के आगे चलते चलते अंतिम में कहेंगे ज्ञान ही है बाकी कुछ नहीं है जैसा वेदांत कहते हैं वह सब तो फिर बाहर में अर्थ नहीं है तो ऐसे लगता क्यों फिर उनको पूछेंगे कहेंगे विद्यास तो केवल तो कल्पना करता है समान कहते हो आप भूत दर्शनम यौक्तिकम तत्व दर्शनम तत निमित्त से अनियमितम व्याख्यातम निमित्त जो है वो वास्तव निमित्त नहीं है क्योंकि वो पदार्थ नहीं। ही नहीं है वहाँ घट ही नहीं है वहाँ मिट्टी है इसलिए हम कैसे कहेंगे कि घट घट ज्ञान के लिए निमित्त ये कैसे कहेंगे ये नहीं होगा इधानी अभिभूत दर्शन बोलकर कह करके व्याख्यान किए इधानीम अभूत दर्शनात्ति पदछेदन व्याख्यानातरम आह अभूत दर्शनम अर्थात वहाँ खंडाकार निकालेंगे एंग पदात में करेंगे श्लोक का उत्तरार्ध में न निमित्तस्य निमित्तत्व ईष्यते भूत दर्शनात् तो भूत दर्शनात् हम एंग पदात अभूत दर्शनात् निकालेंगे तो अभी उसके लिए कहते हैं अभूत दर्शनात्ति पदच्छेद न व्याख्या आह अथवा भाष्य में अथवा अभूत दर्शन अनियमित जो घट को आप ज्ञान का निमित्त कहते हैं वो घट निमित्त नहीं है क्यों कहते हैं अभूत दर्शन भ्रांति तो दर्शन आप घट को केवल भ्रम से देखते हैं घट कुछ पदार्थ <laughs> नहीं है अभूत दर्शनात्मित है रज्वादा भी व सर्पादे रित्य अर्थ रज्जु में सर्प देखते हैं और हमको सर्प ज्ञान हुआ तो वहाँ ये जो सर्प ज्ञान हुआ हमको उसके लिए निमित्त है सर्प ये तो वेदांति लोग कहेंगे वो वह वास्तविक वहां निमित्त नहीं होता है क्योंकि जिस समय में सर्प ज्ञान होता है वो कहता है वहाँ सर्प है किंतु तो वहाँ जो सर्प है कहता है वो सर्प क्या इस सर्प ज्ञान के लिए निमित्त है वास्तव नहीं है तो रज्जु अवच्छिन्न जो चैतन्य वो चैतन्य में जो अविद्या है वो अविद्या का दो कार्य होते हैं एक सर्प ज्ञान और एक दिखने वाला सर्प वो दोनों एक ही से होते हैं एक ही साथ होते हैं है। तो इसलिए अर्थात वो जैसे निमित्त तो नहीं बनता है वो सर्प ये सर्प ज्ञान का निमित्त तो नहीं बनता है क्योंकि सर्प तो वहाँ है नहीं इसी प्रकार की जो घटका ज्ञान होता है वो घट भी वहाँ है नहीं अर्थात तो प्रतिभाषिक और व्यवहारिक में कोई अंतर नहीं है ज्ञानवाद भी करते भी वही क्रांति दर्शन दर्शन से ऐसी अनियमित क्योंकि वह है नहीं ना सर को निमित निमित्त से अनियमित्व जिसको आप निमित्त कहते हैं वो निमित्त निमित्त है, निमित है, निमित है नहीं क्यूँकी वह है नहीं है नहीं किसी उपाय से कहते हैं तत्व तो तो, होने से है नहीं, नहीं कह देंगे तत्व तो होने से है नहीं तो फिर जो दिख रहा है कहते हैं भ्रांति या तो तत्व तो तो से मान लीजिए नहीं तो भ्रांति दर्शन से मान लीजिए तो भ्रांति क्यों होता है कहते हैं तत्व तो तो से अदर्शनात् तत्व तो तो नहीं दिखने से तत्व तो तो दिखने पर भी वो निमित्त नहीं बनेगा और भ्रांति होने से निमित्त बनेगा दोनों मतलब तत्व दर्शन होने से निमित्त नहीं बनेगा क्योंकि कारण ही तत्व है ये दोनों प्रकार के तो पदार्थ तो है ही नहीं पदार्थ तो है नहीं तो हमको दिखता है वो तो भ्रांति है टीका उस में उसको कहा पूर्व पृष्ठा में है यथा आगे यथा रज्वादो अधिष्ठाने सर्पादेर देर आरोपित दर्शनार्थ अधिष्ठान में सर्पा देर आरोपित से वहाँ सर्प आरोपित दिखता है रज्जु में सर्प दिखता है जो आरोपित से दर्शनाथ न तस् वस्तुत्व दर्शनम प्रति आलम्बनत्व इष्टम रज्जु में जो सर्प दिखता है जो सर्प का ज्ञान होता है उसके प्रति वो सर्प आलम्बन नहीं है क्योंकि वो तो पदार्थ है ही नहीं ज्ञान के प्रति विषय तभी तो आलम्बन बनेगा अगर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान ऐसे हो तो तो वहां तो सन्निकर्ष होता ही नहीं संबंध होता ही नहीं तथेव तो अधिष्ठान ज्ञान अपेक्षा परमार्थ तो अदर्शनार्थ अधिष्ठान अधिष्ठान हो गया रज्जु रज्जु ज्ञान के अपेक्षा जब सर्प देखता है परमार्थ तो अदर्शनाथ वास्तविक उसको तो देख ही नहीं रहे नहीं देखने से बाह्य से अर्थस्य अच्छा बाह्य से अर्थस्य के आगे पूरा एक पंक्ति छूट गया ठीक है में द्वितीय पंक्ति में है परमार्थ तो अदर्शनाथ बाह्य से अर्थस्य वहा संख्या दे करके ऊपर में लिखिए पूरा पंक्ति लिखना है प्रत्या प्रत्यालंबनव ज्ञानं न वो तो अलग है मतलब वो तो रहेगा आगे और लिखना है ज्ञानं प्रत्या प्रत्यालंबनत्वम क्या ना वहां भी ज्ञान प्रत्यालंबन है इसलिए टाइपिस्ट इस क्या क्या ना इसको देख करके चल दिया ऊपर भक्ति बड़ा छूट जाता है ज्ञान प्रत्यालम्बन वास्तव मू पुपगंतु मशक्य मितर्थ भ्युपग्यम किंचम तत तो बाह्य अर्थ हो नत्व तो त्व तो, त तो, तो, तो, तो में ओकार पहले तो ते त वो आगे तत्व तो फिर पाठ है ज्ञान प्रति आगन सा ठीक है मैं वो पंक्ति से देखेंगे तथे तो अधिष्ठान ज्ञान अपेक्षया अधिष्ठान ज्ञान रजु ज्ञान रजु ज्ञान अपेक्षया परमार्थ तो जब सर्प देखता है वो दर्शन होता है ना भ्रांति होती है भ्रांति होती है परमार्थ तो अदर्शना इसलिए बाह्यार्थ से ऊपर में आगे जो लिखे थे ज्ञान प्रति आलंबन वास्तवम अभ्युपगंतुम सक्यम न कहा है असक्यम गुपगं अशत्यम इत्यर्थ आप नहीं ऐसा कह सकते हैं और इसके लिए ये तो अभी केवल अयुक्ति से दिखाया आगे अनुमान भी देते हैं किंच विमतो बीमतो लिखे ना तो में वो कर विम तो बाह्यर्थो न तो ज्ञान प्रति आलम्बनम आगे ठीक है मैं में प्रति आलंबन तो अनुमान हो गया विमतो बाह्य अर्थो न नो तो ज्ञान प्रति आलंबनम् साध्य हो गया और भ्रांति विषय आत हेतु हो गया भ्रांति विषय इसलिए ये विषय भ्रांति विषय होने से क्यों ये ज्ञान के प्रति आलम्बन नहीं होगा ज्ञान के प्रति जो आलम्बन होगा जैसे हम घट को देखते हैं घट का वो जो आलंबन है हमको ज्ञान होने का पूर्व क्षण में उसको रहना पड़ेगा रहेगा तभी इंद्रिय और अर्थ तो का संबंध होगा तभी ज्ञान होगा तो ज्ञान होने का पूर्व क्षण में वो वस्तु को रहना पड़ेगा किंतु जो प्रातिभाषिको पदार्थ का ज्ञान होता है रोजु में सर्प का ज्ञान होता है पहले सर्प उत्पन्न होता है बाद में ज्ञान होता है ऐसे होता है क्या दोनों एक साथ होते हैं इसलिए पूर्व क्षण में पदार्थ नहीं है तो निमित्त तो कैसे बनेगा इसलिए प्रातिभाषिक पदार्थ में कभी विषय ज्ञान के प्रति निमित्त तो बन ही नहीं पाएगा क्योंकि विषय तो दृष्ट कालो मात्र सत्व जितने समय दिखता है उतने समय है हम घूम करके चले गए तो वहाँ रज्जु और सर्प नहीं है जितने समय देखता था उतने समय थे। तो कहते हैं ज्ञानम प्रति आलम्बनम ये नहीं है क्योंकि विषय क्योंकि बनने के लिए पूर्वक्षर में रहना पड़ेगा यहाँ पूर्वक्षर में नहीं है दृष्टि काल मात्र शरीर ये होते हैं प्रातिभाषी पदार्थ इसलिए भ्रांति विषयत्वात रजुआम सर्पादिवत इतिहा तो रज्जु में जैसे सर्प ऐसे ही है अर्थात ये प्राभाषिक और व्यावहारिकों में कोई अंतर नहीं है विज्ञानवादी भी, भी ऐसा कहते हैं व्यावहारिक कुछ है नहीं बार पदार्थ कहते हैं इसलिए जो लोग बौद्ध का थोड़ा बहुत पढ़ते हैं पहले उनको वेदांत में थोड़ा ये भी चलता है आगे कुछ तो उसमें रह जाते हैं तो जो लोग फिर बौद्ध से वेदांत को आते हैं उनको थोड़ा सरल पड़ता है ये प्रक्रिया में तो ऐसा ही कहते हैं अच्छा भ्रांति भाष्य में भ्रांति दर्शन विषय भवे का विषय होने से तो भ्रांति दर्शन कर्मधारक है भ्रांति एक ज्ञान है भ्रह्मा? वो दर्शन उसका विषय होने से क्योंकि ये जो बाह्य पदार्थ कहते हैं वो सब रजूसा इसलिए निमित्त से अनियमित्व ये कोई निमित्त नहीं होंगे टीका है तुम साधयते ये जो अनुमान दिया था ना हम लोग ऊपर में लिखे विमतो वाह्यर्थो न तत्व तो ज्ञान प्रति आलम्बनम क्यू भ्रांति विषयत्वात्थ हेतु हो गया ये हेतु को सिद्ध करते हैं भाष्य में तदभावे तो अभा भ्रांति नहीं है रज्जु में सर्प भ्रांति हुआ था अभी भ्रांति मिट गई भ्रांति कैसे मिटेगा रज्जु का ज्ञान होने से तो अभी जब हमको अधिष्ठान का वास्तव ज्ञान हो गया फिर वहाँ अर्थ है नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि हमको अभी हो रहा है सर्प का ज्ञान हो रहा है देखिए ज्ञान नहीं है तो पदार्थ भी नहीं है अगर वहाँ वास्तविक सर्प होता हमको सर्प का ज्ञान नहीं होने पर भी वो सर्प होगा नहीं रहेगा रहेगा तो ज्ञान नहीं है तो अगर वो पदार्थ नहीं रहता है तब तो फिर कैसे कहेंगे कि वो पदार्थ अलग है ज्ञान से वो अलग नहीं है कहेंगे कि जैसे आप वास्तव सर्प कहते हैं आपको ज्ञान नहीं होने पर भी वहां है क्यों दूसरे लोग कहते हैं हाँ हम भी देखा किंतु रज्जू वाला सर्प जो है आप अगर नहीं देखते हैं दूसरा आदमी कोई सही रज्जु देख लिया वो भी कहेगा वहा कहा सर्प है आप देखते थे तो, तो है जो रज्जु को देख लिया वो कहेगा सर्प नहीं है इसलिए वो तो दिखने जितना समय दिखता है उतना समय ही है इसको भाषा में कहते हैं तद अभावत भ्रांति अभाव है विषय भ्रांति नहीं है तो विषय नहीं है ठीक है भ्रांतिभाव बाह न भाती उत्तम प्रपंचयति प्रपंच जब नहीं रहेगा तो बाह्यर्थ भी नहीं रहेगा भ्रांति तो है तो है इति नहीं, नहीं सुसुप्त समाहत मुक्ता नर्शनाभाव आत्म व्यक्ति बाह्यर्थ उपलब्य सुसुप्ति समात समात समाधि अवस्था और मुक्त ज्ञानी तो इनका भ्रांति दर्शन नहीं होता है सुसुप्त में भ्रांति दर्शन होगा नहीं।, नहीं होता है और समाधि अवस्था में वो भी नहीं, नहीं है मुक्त वो भी नहीं है नहीं होने से भ्रांति दर्शन अभावे सप्तम आत्म व्यतिरिक्त तो बाह्यो अर्थ न उपलब्ध आत्म व्यतिरिक्त अपने को छोड़ करके विज्ञानवादी आत्मा अर्थात उनका विज्ञान हो विज्ञान तो यहाँ आत्म व्यतिरिक्त अर्थात विज्ञान व्यतिरिक्त बाह्य वो अर्थ न उपलब्ध वो लोग कहते हैं क्षणिक विज्ञान जो है आप टीका में पूर्व पक्ष कह रहा है देह अभिमान व तो बाह्यर्थ प्रतिभा नव्या जिसको देह में अभिमान है उसको बाहर में अर्थ दिखेगा देह में अभिमान है अर्थात वो देह को सत्य मान रहा है उसको देह को सत्य मान रहे है तो घटोपट नदी पर्वत सब नहीं दिखेंगे दिखेंगे देह अभिमान वतो बाह्य अर्थ प्रतिभाना नव्याप और पूर्व पक्ष कहता है कि अद्वैत दर्शिपी तद प्रतिभाम अप्रतिहोम जो अद्वैत वाले हैं उनका भी अद्वैत यहाँ विज्ञानवादी विज्ञानवाद भी अद्वैत है ना एक ही ज्ञान है और कुछ नहीं है वो ज्ञान का संतानो कहते हैं किंतु वो तो एक क्षण में एक ही ज्ञान है उसको कहा जाता है <coughs> देहादि दे अभिमान बाह्यार्थ बाह्य प्रतिभा क्यों अद्वैत दर्शिओं तो अप्रति अप्रति अर्थात तो निषेध नहीं कर पाएंगे जो अद्वैत है विज्ञानवादी है शुद्ध विज्ञान वनते है उनको भी तो ये प्रतिभा हो रहा है देह प्रतिभा आशंक्य चार नंबर टिप्पणी देखें देखे देहादि अभिमान वो तो बाह्य प्रतिभा अद्वैतर्शी तो दर्शन दिया देहाभिमान अच्छा चार नंबर टिप्पणी मुक्त योग्यतया मुक्त इति मुक्त का अर्थ मुक्त इति क्योंकि ऊपर में कहना भाष्य में नहीं सुसुप्त समाहित मुक्तानम भ्रांति दर्शनम पूर्व पक्ष इसका अभी आक्षेप कर रहा है सुसुप्त समाहित को भ्रांति दर्शन नहीं होगा किन्तु मुक्त को कैसे नहीं होगा मुक्त को तो भ्रांति दर्शन हो रहा है इन्हें तो रोटी कैसे खा रहा है कहेंगे मतलब वेदांत तो मत में उनका मत में मुक्त का अर्थ जीवन मुक्त भी कहते हैं चार नंबर टिप्पणी उसको आक्षेप करता है मुक्त मुक्त अर्थात योग्यतया जीवन ग्राह्य जीवन मुक्त लेना है मुक्त नहीं जीवन मुक्त क्योंकि विदेह मुक्त को भ्रांति हो जाएगी विदेह मुक्त तो शरीर नहीं भ्रांति नहीं होगा जीवन मुक्त मुक्त मुक्त का अर्थ मुक्त इति जो मुक्त शब्द ऊपर में दिया उसका अर्थ है कि मुक्त इति योग्यतया जीवन ग्राह्य जीवन अर्थात जीवन मुक्त जो टिप्पणी में दिया ना अर्थात मुक्त इति योग्यतया जीवन मुक्त ग्राह्य मुक्त शब्द से जीवन मुक्त को लेना है क्यों तस् व्यवहार जीवन मुक्त व्यवहार करता है तो जीवन मुक्त व्यवहार नहीं करेगा रोटी नहीं खाएगा खाएगा <laughs> कहते हैं व्यवहार व्यवहार करता है तो देहा देहाभिमान कल्पित है व्यवहार करता है तो देहाभिमान रहेगा ना जीवन मुक्त रोटी लेकर के दूसरे का मुंह में भर देता है तो करता है तो देहाभिमान कल उसे क्या हुआ तेना बाह्यु तो उसको बाह्यार्थ भानु हो रहा है जीवन मुक्त में तो होने से अद्वैत दर्शनी तस्मिन भ्रांति अनाश्रय तदभावे अभा वे विचार थी अद्वैत दर्शी विज्ञानवादी हो उनका भी मुक्त है उनका मुक्त क्या है ये जो विषय विज्ञान चलता है विषय विज्ञान संतान नहीं रहेगा आलोय विज्ञान संतान अहम अहम अहम अहम वो संतान रहेगा ये जो मैं राम हूँ गोविंद हूँ हरि हूँ मोटा हूँ पतला हूँ नदी है पर्वत है वो सब नहीं रहेगा तो ये हो गया उनका वो जीवन मुक्त कहेंगे अभी जब उसका शरीर छूट जाएगा केवल अहम अहम अहम अहम वो ही संतानों रहेगा इसलिए उनका मत में जितने लोग मुक्त हो गए सबका अहम अहम ज्ञान संतान रहे वो चलता है और बद्ध जो है उनका ये विषय संतान में चलता है और उनका जीवन मुक्त कौन हो जाएंगे कहेंगे जिस विषय संतान में निश्चय हो गया कि ये तो केवल भ्रांति हो रहा है जैसे बिल्कुल वेदांत ऐसे ही है हम लोग का भी तो अभी कहते हैं उनके मत में अद्वैत दर्शनी ये बिल्कुल वेदांत के साथ बराबर बैठ रहा है बाह्य अर्थ भानम होगा उसको जीवन मुक्त होता है होने से तत उसे क्या होगा अद्वैत दर्शनी तस्मिन वो जीवन मुक्त अद्वैत दर्शी है उसमें जो की भ्रांति का अनास्रय है क्योंकि आप कहते हैं मुक्त उसमें भ्रांति नहीं है तो भ्रांति का अनास्रय में तदभावे भ्रांति अभाव वो विषय का भान नहीं होता है आपने भाष्य में कहे के तद जीवन मुक्त में भ्रांति नहीं है भ्रांति नहीं है तो उसको पदार्थ दिखना नहीं चाहिए जिसको रज्जु में सर्प की भ्रांति नहीं है जिसको रज्जो रज्जु देख लिया है उसको सर्प की भ्रांति नहीं है फिर उसको वहां सर्प दिखेगा नहीं।, नहीं दिखेगा आप कहते कि भ्रांति नहीं होने से वो पदार्थ नहीं दिखता है तो जीवन मुक्त में भ्रांति नहीं है नहीं होने से उसको पदार्थ दिखना नहीं चाहिए किन्तु दिखता है कैसे दिखता है कहते हैं व्यवहार करता है इसलिए आप जो व्याप्ति बोलता है की भ्रांति अभाव है अर्थ अभाव ये तो नहीं हुआ जीवन मुक्त में भ्रांति नहीं है फिर भी अर्थ तो दिखता है इसलिए आपका बात बातचर होता है ये पूर्व कह रहा है टीका में चतुर्थ चतुर्थ पंक्ति में देहाभिमान बाह्यार्थ प्रतिभा देह में जिसको अभिमान है उसको बाह्यार्थ प्रतिभा होता है होने से अद्वैत दर्शीनों पी तत्प्रतिभा अद्वैतर्शी जिसको देह में अभिमान है उसको बाहर अर्थ दिखता है और जिसको अद्वैत ज्ञान है उसको भी बाहर अर्थ दिखेगा क्यों कहते हैं जिसको अद्वैत ज्ञान है वो भी तो देह में अभिमान करने वाले जैसे व्यवहार करता है नहीं करता है जो अद्वैत जिसको भान हुआ है जीवन मुक्त भी ऐसा ही व्यवहार करता है इसलिए उसको भी बाह्य अर्थ का भान हो रहा है प्राप्त होती थी भाष्य में सिद्धांत सिद्धांति उसका उत्तर देता है नहीं उन्मत्त उन्मत्तावगतम वस्तु अनुन्मत्तेरपी तथा भूतम गम्यते ते कहता है दिखता है ठीक है किंतु उन्मत्त पागल पागल के द्वारा पदार्थ जैसे देखा जाता है जो पागल नहीं अस्वस्थ चित्त है वो भी पदार्थ को ऐसे देखेगा क्या तो विज्ञानवादी वो बात कहता है देखते हैं दोनों किन्तु तो एक तो पागल जैसा देखता है एक तो सुस्थ जैसा देखता है जगत को दोनों देखते है वेदांत में ये समान बात है ठीक है, है बाह्य अर्थ बाह्य बाह्यर्थ समर्थनार्थम उत्तम अर्थापति द्वयम कथम निरसनियम इतनी आशंक्य अभी पूर्व पक्ष पूछता है ठीक है बाह्य जो आपने के लिए समर्थन के लिए दो अर्थापति कहा कि अगर बाहर में अर्थ नहीं होंगे तो ज्ञान में वैचित्र्य कैसा होगा बाहर में अर्थन नहीं है तो अग्नि कहाँ से आएगा दाह कहाँ से होगा पीड़ा कैसे होगा तो ये होता है मतलब बाहर अर्थ मानना पड़ेगा दो अर्थापति अर्थापति द्वयम कथम निरसनियम इसका निराशा आप तक तो अब तक तो नहीं किए तो भाष्य में कहते हैं ए तेना द्वय दर्शनम संक्लेष उपलब्धिश्व प्रतियुक्ता ये सब भ्रांति ही है तो होने से जो आपका प्रत्यय वैचित्र दिख जो संक्लेष हो रहा है पीड़ा हो रहा है अग्निदाह ये सब का भी निराकरण हो गया अर्थात वो सब कुछ नहीं है केवल केवल सब ठीक अतिरिक्त अतिरिक्त अनुपल्भ प्रदर्शन वैचित्र्य दर्शन दुख उपलब्धिष्य प्रत्युक्ता तत्वदर्शीना तत्वज्ञानियों का तत्व ज्ञानी अर्थात विज्ञानवादी उनका स्फुर अतिरिक्त स्फुर ज्ञान मात्र उससे भिन्न वस्तु अनुपल्भ दर्शन केवल ज्ञान को छोड़कर के कोई पदार्थ नहीं है दर्शन वैचित्र्य दर्शन तो जो ना वैचित्र ज्ञान में दिखता है क्योंकि बाहर में पदार्थ है और दुख उपलब्धि दुख होता है क्योंकि अग्नि है हाथ जल गया उसे पीड़ा होता है ये सब प्रत्युक्ता निराकरण कर दिया गया तेना अनुपद्यमान अर्थापति द्वयस अनुत्थान इसलिए अर्थापति अनुपपद्यमानो ये अर्थात अर्थापति प्रमाण नहीं होगा ये अर्थापति द्वय अनुत्थानम इसका उत्थान ही नहीं होगा व्यवहार तो पूर्वभ्रम सरोपनदने वैचित्र दुखम च व्यवहारांगम अ उपपत्ति व्यवहार देखिए विज्ञानवादी कहता है व्यवहार व्यवहारदृष्ट अर्थात जैसे वेदांति लोग कहते हैं कि पारमार्थिका के व्यवहार उनके मत में भी व्यवहार दृष्टि अर्थात कल्पित है ये उनका शब्द है व्यवहार दृष्टि अर्थात कल्पित है व्यवहार भी कल्पित है तो व्यवहार दृष्टि अर्थात कल्पित व्यवहार दृष्टिया विज्ञानवादी कहता है पूर्व भ्रम से समारोपित पूर्व भ्रमे न समान रोपित कैसे कहते हैं स्वप्नबद्ध एक बार स्वप्न देखा कुछ पदार्थ का फिर कुछ दिन के बाद उसको दोबारा देख ले सकता है स्वप्नबदेव संवेदने वैचित्र्यम ज्ञान में वैचित्र्य हो सकता है जैसे स्वप्न में होता है और दुखम च व्यवहार अंगम ये भी भ्रांति मात्र व्यवहार अर्थाति भ्रांति मात्र अन्य उपपत्तिर ये अन्य प्रकार से भी हो सकता है नौ नंबर टिप्पणी देख लीजिए आठ नंबर व्यवहार व्यवहार विषय नौ नंबर अन्यथापि पर अंतर एवं ये उनका विज्ञानवाद का सिद्धांत है परमार्थ बाह्य नहीं है किंतु व्यवहार वो लोग भी कल्पित तो कहते हैं इसलिए विज्ञानवादी जो कहते हैं, है, कहते हैं कुछ नहीं है कहते कुछ नहीं नहीं है कहते कल्पित है जैसे वेदांति कहते हैं बाह्य कैसा है जैसे नया के वैशेषिक है कहते बाह्य अर्थ ही वास्तव है ये भी उनका मत मतलब ये उनका मत में एक वैशेषिक और एक वेदांति अन्यथा भी परमार्थ बाह्य बाह्यार्थ अर्थात वो लोग बाह्य अर्थो को कल्पित मानते हैं विज्ञान वाली में ये नानव टिप्पणी को अर्थात चिन्ह कर सकते हैं परमार्थ बाह्य तो अर्थ जो है ये उनका सिद्धांत है बाह्य अर्थ परमार्थ तो नहीं है व्यवहार कहते हैं तो व्यवहार दृष्टि है जैसे वेदांत तो कहते हैं तो व्यवहार दृष्टि क्या है कहते हैं प्रातिभाषिक जैसे वेदांत तो कहता है कि व्यवहार प्रातिभाषिक है ऐसे वो लोग कहते हैं प्रातिभाषी सब भ्रांति है सब भ्रांति पूर्व पूर्व ब्रह्म जन्य संस्कार कल्पितम कल्पित मित्य और स्पष्ट कर दिया कल्पित कहते हैं पहले रजू में सर्प ज्ञान हो गया था और रजू ऐसे ही पड़ी हुई है चला गया दोबारा जब आएगा फिर उसको वही सर्प दिख जाएगा अभी सर्प कहा से दिख गया तो वो कहेगा अरे सर्प तब से इधर ही है कहीं जाता नहीं अर्थाप एक बार भ्रांति हो होगी उसे संस्कार हो गया फिर होगा बार बार भ्रांति हो सकता है जो कहीं अंदर में बटर वृक्ष के नीचे एक बार आगे छाया मूर्ति दिखी होगा उसको बार बार आगे उसी जगह में वही छाया मूर्ति दिखेगा दूसरे लोग कह कहा दिख रहा है कहते दिख रहा है उस प्रकार की बार बार होगा तो ये विज्ञानवादी लोग कहते हैं ठीक है ये पच्चीस उच्चारण करेंगे आगे ठीक हम है कहते हैं अभी विज्ञानवादी कह रहा है आपने बात बाह्यवाद का निराकरण करेगा आगे सिद्धांत विज्ञानवाद को निराकरण करेगा ज्ञान से सालंबनत्व तो प्रसिद्धेश तत्व दृष्टिया ज्ञाया भावे ज्ञानमपी न सिया अर्थात तो शून्यवादी वो कह देगा ए, ज्ञान से ज्ञान होता है तो विषय होना चाहिए अगर विषय कहेंगे कि आप नहीं है तो विषय नहीं है तो ज्ञान भी ना हो तो विषय भी नहीं है ज्ञान भी नहीं है तो इस प्रकार की हो मतलब शून्यवादी पक्ष से अथवा कोई प्रतिपक्षी कहेगा तो इसके लिए विज्ञानवादी उत्तर देता है चित्त न संस्पृत्स तथू यतचाथ नास्तक संस्पृशति तथा संस्पृश न न न न न जैसा है? कोई इतना ये नहीं संस्पृश क्यों कहते हैं कि अर्थो अभूतो तो ही अर्थ है ही नहीं इसलिए चित्त चित्तम एक नंबर टिप्पणी दिया चित्तम विज्ञान विज्ञानम अर्थात क्षणिक विज्ञान तो, यहां जो एक नंबर टिप्पणी है ना चित्तम विज्ञान ये विज्ञानवादी का क्षणिक विज्ञान चित्तम अर्थ को स्पर्श नहीं करता है क्यों दो नंबर टिप्पणी न संस्पृश्य अर्थम क्यों स्व अतिरिक्त अर्थ विषयकम मतलब क्या है उसका अर्थ कहते हैं स्व अतिरिक्त अर्थ विषयकम न भवती आपने से भिन्न कोई विषय है ऐसा नहीं है विषय नहीं होने से चित्तम चित्तमर्था अर्थात विज्ञानम विज्ञानम विषय को स्पर्श नहीं करता है क्योंकि विषय है नहीं घट है नहीं इसलिए ज्ञान घट के साथ कोई संबंध नहीं, नहीं है कही क्या घट तो नहीं है किन्तु घटाभाष है जैसे कहते हैं कि वहां पदार्थ नहीं है कि पदार्थ जैसा कुछ है कहते हैं, अर्थाभ भी नहीं है अर्थाभ को भी नहीं करता है अर्थात तो मतलब वास्तव सर्प को नहीं देखता है कहते हैं रज्जु सर्प को भी नहीं देखता है हमको सर्प का ज्ञान हो रहा हैं। है कहते जो ज्ञान हो रहा है वो सर्प वहां है नहीं रज्जु सर्प भी नहीं है अर्थात प्रातिभाषी को भी नहीं कि तो है ना? कि केवल ज्ञान मात्र कहते हैं ना क्योंकि रज्जु सर्प मानेंगे तो आपको रज्जु एक्टो स्वीकार करना पड़ेगा ना इसलिए कहते हैं कि अर्थाभास कभी भी स्पर्श नहीं करता क्यों कहते हैं कि यत तो अर्थो अभूत अर्थ ही नहीं है अर्थ नहीं है तो अर्थाभ कहते हैं अर्थाभास कहां से आएगा अगर अर्थ ही नहीं है तो नर्थाभाष ततः पृथक अर्थाभास भी कुछ अलग पदार्थ नहीं है इसलिए बाहर में अर्थ भी नहीं है रज्जु होने से सर्प का संभावना और रजू ही नहीं है तो सर्प कहा से आ जाएगा इसलिए वास्तव में सर्प भी नहीं है रजू सर्प भी नहीं है अगर वो दोनों ही नहीं है तो चित्र किसको स्पर्श करेगा इसलिए केवल विज्ञान मात्र ही है अर्थात तो समाधि अवस्था केवल विज्ञान की सत्ता ही नहीं है ऐसे वो लोग कहते हैं ऐसा वो लोग क्या ये वेदांत का सिद्धांत है उच्च पदार्थ तो नहीं है आज यंत पूर्णमद पूर्णमीद पूर्णात पूर्ण गज पूर्णिष्य